भगवान भाष्यकार के द्वारा विरसित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तत्वबोध के मंगलाचरण में भगवान भाष्य वासुदेवेंद्र योगीन्द्र इस प्रथम पद में एक परमात्मा के बोधक वासुदेव शब्द का प्रयोग किया गया था वासुदेव शब्द की विष्णु पुराण में दो प्रकार से व्युत्पत्ति बताई गई है उन दोनों प्रकार की व्युत्पत्ति को बताने वाला विष्णु पुराण का श्लोक यहाँ पर उद्धारित करते हुए वासुदेव शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने उस पुराण के श्लोक के आधार पर जगत अधिष्ठान ब्रह्म ये बताया वासुदेव शब्द का अर्थ क्या निकलेगा जगत का अधिष्ठान रूप ब्रह्मा दो प्रकार की उत्पत्ति बताते हुए कहा गया कि जिस कारण से यतह असो सर्वत्र वसति और ततो असो तत्सौ विद्वद्भि वासुदेवेति परिगीयते एक वाक्य था इसमें बताया गया था कि जिस कारण से यह असो यानी वह परमात्मा सर्वत्र रहता है उस कारण से परमात्मा वासुदेव इस नाम से कहा जाता है किनके द्वारा तो विद्वद भी विद्वानों के द्वारा विद्वान लोग जो सब में रहेगा सर्वत्र रहेगा उसे वासुदेव कहते हैं पहले उत्पत्ति के अनुसार और दूसरे उत्पत्ति के अनुसार यत समस्तम चार वसति ततो विवद्भि असौ वासुदेव इति परिगीयते ये, ये दूसरा वाक्य बनेगा दूसरे वाक्य में वसति क्रियापद का कर्ता है समस्त शब्दित अनात्मा सम, पूरा, पूरा जगत ये है आपके समस्त शब्द का अर्थ दो ही तत्व पदार्थ है एक तो आत्मा दूसरा अनात्मा तो अनात्मा मात्र को बताने के लिए समस्त शब्द का प्रयोग है और अत्र शब्द का अर्थ है अत्र आत्मनि यानी तः तो यानी जिस कारण से इस आत्मा के में सब अनात्म पदार्थ रहते हैं का मतलब आत्मा के रहते हुए ही अनात्मा का अस्तित्व है यदि आत्मा न हो तो अनात्मा नाम के पदार्थ की कोई सत्ता ही नहीं है तो इससे बताया गया अनात्मा मात्र को सत्ता प्रदान करने वाला जिस कारण से जगत अधिष्ठान ब्रह्म है उस कारण से उसे वासुदेव इस नाम से कहा जाता है जिससे समस्त कार्य कारणात्मक जगत को सत्ता प्राप्त होती हो अस्तित्व सिद्ध होता हो जगत का उसे कहा जाता है वासुदेव इस प्रकार वासुदेव शब्द की दो प्रकार से उत्पत्ति बता करके वासुदेव शब्द परमात्मा का यानी ब्रह्म का परामर्शक है बोधक है, ये बताया। और ब्रह्मवेद ब्रह्म व ब्रह्म भगवती इस मुंडक श्रुति ने बताया ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मस्वरूप ही होता है तो जो गोविंद पादाचार्य जी हैं भगवान भाष्यकार के गुरुदेव वे ब्रह्मज्ञ होने के कारण ब्रह्म के वाचक वासुदेव शब्द से उनको भी कहा जा रहा है ब्रह्मवेद ब्रह्म ही वो होती के अनुसार स्वरूप है वे और उन्हें स्वरूप समझ करके ब्रह्म के बोधक वासुदेव, वासुदेवेंद्र शब्द से कहा गया अब मंगलाचरण के श्लोक में जो प्रौढ़ ग्रंथकर्ता होते हैं वे बुद्धिमान जिज्ञासुओं की प्रवृत्ति अपने द्वारा रचित ग्रंथ में हो जाए अध्ययन के लिए ग्रंथ के इस उद्देश्य से क्या करते हैं कि अनुवंद चतुष्टय का निर्देश मंगलाचरण में ही करता है तो मंगलाचरण का वाक्य पढ़कर के ही उसे ज्ञात हो जाता है बुद्धिमान जिज्ञासु को कि इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय ये है अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध को ये चार अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं और इनमें आधिकारी विषय प्रयोजन के सूचक शब्द मंगलाचरण के श्लोक में भगवान भाष्यकार ने नाम शब्द से अधिकारी को भी बताया गया और नाम इसी शब्द के अंदर जो मुमुक्षुओं की इच्छा का विषयभूत मोक्ष है इसको भी बताया गया है तो मुमुक्षु तो है अधिकारी और मोक्ष है फल प्रयोजन मुमुक्षु और मोक्ष इन दो शब्दों में क्या अंतर है इनका अर्थ क्या है यानी अलग अलग अर्थ है कि एक ही अर्थ है मुमुक्षु नाम और मोक्ष मुमुक्षु और मोक्ष मोक्ष फल है और उसे उसे चाहने वाला मुमुक्षु है मोक्ष को चाहने वाला मुमुक्षु और जिसकी चाह है वह मोक्ष तो इस प्रकार ये मुमुक्षु शब्द ने ही फल को भी तत्वबोध नामक ग्रंथ के और अधिकारी को भी बताया सूचित किया और एक शब्द है यहां पर फल का बोधक फल कितने प्रकार का होता है फल के प्रकार है हाँ? कौन सा कौन सा हाँ मुख्य फल उसको प्रधान फल भी कहा जाता है और अवांतर फल तो मुख्य फल तो है मोक्ष त्वबोध तो नामक ग्रंथ का अनुबंध चतुष्ट अंत और अवान्तर फल क्या होगा अवान्तर फल को बताने वाला यहां कौन सा शब्द है पहले अवान्तर फल क्या होगा अवान्तर फल क्या बताया था हित तो शब्द और हित तो शब्द का अर्थ है प्रमा और प्रमा यानि तत्त, ग्रंथ के तात्पर्य विषयक प्रमा तात्पर्य अर्थ विषयक प्रमा तो तात्पर्य अर्थ क्या है ब्रह्मात्म एकत्व इसी को विषय भी कहा जाएगा और उस ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय के ज्ञान को कहा जाएगा अवान्तर फल तो शब्द का अर्थ है तत्व बोध के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्मात्म एक तद विषय यथार्थ ज्ञान ये प्रमा शब्द हित तो शब्द का अर्थ है और उस यथार्थ ज्ञान को ही कहा जाता है प्रमा तो इस प्रकार ये जो प्रमा है ये है अवांतर फल और विषय है तत्वबोध में प्रयुक्त तत्व शब्द के द्वारा सूचित ब्रह्मत्मिक और विषय और फल का विषय और ग्रंथ का संबंध बताया था प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव और इसका बताया था अधिकारी और मोक्ष का फल का प्राप्य प्रापक भाव संबंध इस प्रकार अनुबंध चतुष्ठा है ना ये मूल मंगलाचरण के श्लोक के उत्तरार्ध के द्वारा है सूचित उसको शब्दतः स्पष्ट करते हुए आगे वाले ग्रंथ में सबसे पहले अधिकारी को बताते हैं तो ये बताया जा रहा है कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारीणाम मोक्ष साधन अंग भूतम तत्व विवेक प्रकार वक्षामः तो ये जो साधन चतुष्टय है अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय में अंतर है चतुष्टय शब्द का अर्थ क्या बताया था चार का समूह चतुष्टय तो अनुबंध चतुष्टय का अर्थ निकलेगा चार अनुबंध पदार्थों का समूह अनुबंध चतुष्टय कहलाएगा वे चार अनुबंध कौन है अधिकारी विषय फल संबंध इनमें से प्रत्येक को अनुबंध शब्द से कहा जाएगा अनुबंध चतुष्टय में अनुबंध शब्द का अर्थ निकलेगा एक अनुबंध है अधिकारी दूसरा अनुबंध है विषय तीसरा अनुबंध है प्रयोजन चौथा अनुबंध है संबंध और इन चार को कहा जाएगा अनुबंध अनुबंध शब्द के ये चारों अर्थ निकलेंगे और इन चारों का जो समूह है उसे कहा जाएगा अनुबंध चतुष्टय अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध को संबंध के समूह को कहा जाएगा अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय किसको कहेंगे चार साधनों के समूह को कहा जाएगा साधन चतुष्टय साधन चतुष्टय और अनुबंध चतुष्टय में ये सब पारिभाषिक शब्द हैं इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा आगे आगे बड़े बड़े ग्रंथों में ये इतनी लंबी चौड़ी एक एक शब्द की व्याख्या नहीं आएगी सीधा कहा जाएगा साधन चतुष्टय तो उसका अर्थ समझना चाहिए साधन चतुष्टय का मतलब चार साधनों का समूह अनुबंध चतुष्टय, चार अनुबंधों का समूह तो चार अनुबंध तो ज्ञात हुए आपको चार साधन कौन कौन है वेदांत विचार के अधिकार संपादक चार साधन है जिन चार साधनों के रहने पर वेदांत का विचार यदि कोई करता है चार साधनों से संपन्न होकर के तो उसे वेदांत अध्ययन का जो फल है वेदांत अध्ययन किस लिए किया जाता है प्रवचन करने के लिए वेदांत पर बड़े बड़े जो वेदांत सम्मेलन होते हैं उसमें जाकर के बोलने के लिए या मुक्त होने के लिए मुक्त होने के लिए और मुक्त किससे हुआ जाता है ज्ञान से ज्ञाना देव तु कैवल्यम तो वेदांत का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभव हमें प्राप्त हो जाए इसलिए वेदांत का स्वाध्याय किया जाता है वेदांत स्वाध्याय का उद्देश्य है वेदांत स्वाध्याय से हमें वेदांत का परम तात्पर्य विषय भूत ब्रह्मात्म का बोध हो उस बोध से क्या लेना देना आपका तो कहते उस बोध के बिना मुक्त हुआ नहीं जा सकता ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीत ज्ञानान न मुक्ति तो बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है मुक्ति के लिए ज्ञान जरूरी है आरो ज्ञान वेदांत स्वाध्याय से होता है लेकिन कौन व्यक्ति वेदांत का स्वाध्याय करे तो उसे वेदांत तात्पर्य विषय भूत ब्रह्मात्म एक की अनुभूति होगी जो कोई भी वेदांत को पढ़ ले तो उसे क्या अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ब्रह्मात्म एकत्व विषय ज्ञान होगा या कोई निश्चित विशिष्ट व्यक्ति है वो यदि वेदांत का स्वाध्याय करता है तो उसे ही ज्ञान होगा तो कहते हैं सभी के सभी को वेदांत स्वाध्याय मात्र से ज्ञान नहीं होगा विशिष्ट व्यक्ति को वो विशिष्ट व्यक्ति में विशेषता क्या होनी चाहिए तो विशेषता होनी चाहिए चार साधनों से युक्तता वो चार साधनों से युक्त होना चाहिए व्यक्ति उसे विशिष्ट व्यक्ति कहा जाता साधन चतुष्टय संपन्न साधन चतुष्टय से युक्त ये पर्यावचक शब्द है तो ये साधन चतुष्टय कौन कौन है तो नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शमदमादिष्ठ संपत्ति और मुमुक्षा इन चार को कहा जाता है साधन चतुष्टय और ये चार साधन जिसके अंदर आ जाते हैं उसे कहा जाता है साधन चतुष्टय विशिष्ट साधन चतुष्टय संपन्न और वह व्यक्ति यदि वेदांत का स्वाध्याय करेगा तो उसे वेदांत का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति वैसे होती है जैसे करामलक का अनुभव करामलक समझते हैं ना कर कहते हैं और आपके हाथ में आवला रखा हो है? तो उसका ज्ञान कैसे होता आपको संशय होता है कि यह औवला है कि नहीं यह विपर्य होता है कहते भ्रांति को यह अंवला नहीं है ऐसा ऐसी भ्रांति होती है क्या ये ये आंवला हाथ में रखा हुआ आंवला ही है और उसे देख करके ये निश्चय होता है कि ये आंवला नहीं है ये आंवला नहीं है कांच की गोटी है या प्लास्टिक का बनाया हुआ औवला है ऐसा यदि अनुभव हो रहा है तो इसे विपर्य कहा जाएगा ये वास्तविक आंवला है या नहीं है इसे संशय कहा जाएगा तो ये दो प्रकार के ज्ञानों में से पहला ज्ञान है ये आंवला नहीं कांच की गोली है बूटी है तो इसे भी कहा जाएगा भ्रांति तो ये भी एक ज्ञान है भ्रम रूप ज्ञान है ये आंवला है कि नहीं ये संशयात्मक ज्ञान है और इन दोनों प्रकार के ज्ञान से रहित एक होता है वास्तविक ज्ञान ये आंवला है और फिर आपके हाथ में रखे हुए आंवले को यदि ब्रह्मा जी आकर के भी कहें कि ये आंवला नहीं प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन आपको नहीं ये आवला ही है ये निश्चय रहे भले ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं है तो ब्रह्मा जी को ये कहने की हिम्मत हो जाए कि नहीं आप गलत बोल रहे हो हम जो अनुभव कर रहे वास्तविक या अवला ही है इस ज्ञान को कहा जाता है करामलक में अवस्थित अम्ले का ज्ञान संशय विपर्य रहित ज्ञान ऐसा संशयपर्य रहित ज्ञान उस विशिष्ट अधिकारी को होगा जो साधन चतुष्टय से युक्त होगा इन चार साधनों से हा हाँ। उससे ज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है बाकी सब साधन ज्ञान के हैं इन सब साधनों से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो चित्तगत दोष है उन दोषों की निवृत्ति होती है और निर्दोष चित्त में ही अहम ब्रह्माष्टमी ये बोध होता है उसके लिए चित्त का निर्दोष होना आवश्यक है और चित्त में बहुत सारे दोष हैं मल से लेकर के तक और वो सारे दोष एक ही साधन से निवृत्त नहीं होते निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधिध्यासन पर्यत के ये सब साधन है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों का निराकरण करने वाले और इनसे रहित जब चित्त हो जाएगा तो अहम् ब्रह्मास्मि ये बोध होगा इसके लिए यहां अनुबंध चतुष्ट अंतपाती अधिकारी को पहले बताया जा रहा तो ये कहते हैं कि साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी नाम तो अधिकारी नाम ये कौन सी भी व्यक्ति है सृष्टि बहुवचन तो साधन या ये जो चार साधन बताए नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य श्रम दमादिष्ठ संपत्ति और मुमुक्षा इन चारों को यहाँ पर साधन शब्द से लेना और साधन चतुष्टय शब्द का अर्थ क्या निकलेगा इन चार साधनों का समूह नित्यानित्य वस्तु विवेक से लेकर के मुमुक्षा तक और ये शब्द मात्र नहीं है नित्यानित्य वस्तु विवेक शब्द का अर्थ मात्र नहीं केवल शब्द पढ़ना याद करना इतना मात्र नहीं तो शब्दकंठ शब्दों, शब्द हो होगा और बोल रहा है साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी होता है तो वो साधन चतुष्ट संपन्न हुआ ऐसा नहीं नित्यानित्य वस्तु विवेक ये प्रथम साधन है का मतलब उसके अंदर नित्य वस्तु कौन है अनित्य वस्तु कौन है इसका सुस्पष्ट प्रकाश और अंधकार के तरह अलग अलग ज्ञान होना चाहिए जैसे प्रकाश में कभी अंधकार की भ्रांति नहीं होती और अंधकार में प्रकाश की भ्रांति नहीं होती ये होता है ना ऐसे ही नित्य जो वस्तु ही नित्य वस्तु है वही नित्य है और बाकी सब अनित्य हैं ऐसा दृढ़ विश्वास निश्चय ये नित्य नित्य वस्तु विवेक कहलाएगा आएगा ये जिसके अंदर होगा नित्य नित्य वस्तु विवेक तो जिस वस्तु को आप अनित्य समस्त है। कब रहेगी और कब जाएगी कोई पता नहीं है जिसका तो अनित्य निश्चित जो वस्तु है तो अनित्यता एक दोष है ना अरे अनितता जो दोष हैं, ये उपलक्षण है बाकी पारतंत्र आदि दोषों का पारतंत्र कहते परतंत्रता को स्वतंत्रता परतंत्रता समझते हैं ना तो परतंत्र कहा जाता है दूसरे के अधीन तो दो प्रकार का सुख है ना एक वैसिक सुख और एक आत्म सुख तो जो वैषयिक सुख है वह विषय वैसे कहा जाता है विषय जन्य सुख को वैसे सुख कहते हैं और ये जो विषय जन्य सुख है वो विषय के अधीन रहेगा कि नहीं रहेगा और विषय अधीन सुख को भोगने के लिए शरीर की भी जरूरत है इसे भोगायतन कहा जाता है शरीर को और भोग कहा जाता है सुख का अनुभव या दुख का अनुभव भोग कहलाता है और भोग शरीर आत्मा को ही होता है जिसके पास ये स्थूल शरीर नहीं है उसे भोग नहीं होता और सूक्ष्म शरीर को कहा जाता है करण करण यानी उपकरण साधन और उपभोग का उपकरण है साधन है कौन सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर अंत पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया और अंतकरण ये सब जो है उपकरण कहलाता है तो इन उपकरणों के बिना भी शरीर हो लेकिन आंख ना हो जन्मांध व्यक्ति हो तो उसे रूप से होने वाला सुख या दुख रूप दर्शन से होने वाला सुख या दुख का अनुभव होगा क्या नहीं होगा क्यों कि रूप ग्रहण का यानी रूपानुभव का उपकरण जो नेत्र इंद्रिय है वह उस समय नहीं है इसके पास जन्म जन्म अंधा है का मतलब उपकरण की भी जरूरत होती है और बाह्य रूपादि विषयों की भी जरूरत होती है तो बाह्य रूपादि विषय ये स्थूल शरीर रूप होगा भोगायतन और चक्षुरादि इंद्रिया इंद्रियादि रूप उपकरण इन उपकरणों के बिना वैश्विक सुख का अनुभव नहीं होता है इसलिए इसे इनके अधीन कहा जाएगा ना पराधीन है ये परतंत्र है तंत्र शब्द का अर्थ होता अधीन स्वतंत्र का अर्थ है अपने अधीन और परतंत्र का अर्थ निकलेगा दूसरे के अधीन पराधीन तो पराधीन है कौन वैशिक सुख अनित्य सुख संसार का सुख वो अनित्य भी है पराधीन भी है और ऐसा सदोष जो वैसे सुख है तदगत दोषों का आपको यदि निश्चय हुआ तो माना जाएगा अनित्य वस्तु का निश्चय और आत्मसुख भोगने के लिए न तो आपको शरीर की जरूरत है आत्मसुख का अनुभव करने के लिए वो स्वयं प्रकाश है कौन आत्मसुख आत्मसुख बिना शरीर के और बिना इंद्रिय के स्वयं स्वयंस्फूरित होता है स्वयं प्रकाश किसको कहते हैं जो स्वयं ही भाषित हो रहा है उसे कहा जाता चेतन है ना वो सुखद स्वरूप है और चेतन है आत्मा इसलिए वो उससे सब भाषित होता है लेकिन उसे कोई दूसरा भाषित नहीं करता न तूर्यो भाती न चंद्रता के अनुसार वो स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रकाश होने के कारण किसी साधन के अधीन नहीं होगा और आत्मा नित्य है आत्मा की उपाधि जो तीन शरीर है आगे तीन शरीर बताए जाएंगे स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों के तीनों अनित्य है इसे कहा जाता है उपाधि वस्त्र के तरह है ये शरीर आदि। वस्त्र जैसे जब से इस संसार में जन्म लिया है कोई 25 वर्ष का है कोई 50 वर्ष का है, कोई 60 वर्ष का है कोई 70 वर्ष का है तो इन 25 वर्षों में शुरू में जो कपड़ा पहना था वही चल रहा है या कितने बदल दिए कितने ड्रेस बदले होंगे अभी तक याद है असंख्य खूब बदले हैं लेकिन आप वही है ऐसे गीता शरीर को कहती है ना शरीर बदले जाते हैं लेकिन अहम अर्थ जो आत्मा है वो एक है जो सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव भी एक है तो सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से भी जो परे है इनका साक्षी वह तो नित्य रहेगा ही रहेगा ये सब अनित्य है तीनों शरीर उपाधि आत्मा ही एक नित्य है ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए और वो स्वयं पराधीन भी नहीं है सुख स्वरूप है और स्वतंत्र हैं ऐसा निश्चय जब हो जाएगा तो निश्चित है अनित्य वस्तु के प्रति अनित्यता पारतंत्र्य आदि दोषों का दर्शन होने से वैराग्य आपका मन किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित होता है राग करता है आसक्त होता है कब जब तक उसमें गुण दिखते हैं दोष विद्यमान होने पर भी नहीं दिखते तब तक तो उस वस्तु के प्रति आकर्षित होता है उसकी आसक्ति होती है और जिस दिन दोष दिखेंगे उस दिन फिर उस वस्तु के चिंतन में आप अपने मन को भेजना चाहोगे तब भी उन्हें जाता हूं इधर उधर कन्नी काटेगा ऐसे ही जब अनित्य पदार्थ जो अनात्मा है वैश्विक सुख है तदगत ये अनित्यता पारतंत्र आदि दोष दिखेंगे तो उसके प्रति वैराग्य वैराग्य है अनासक्ति आसक्ति राहित्य रागाभाव और वो हो जाएगा जो गुणवान वस्तु है जिसमें गुण दिख रहे हैं उसके प्रति हो जाएगी उसको प्राप्त करने की इच्छा तीव्र इच्छा वो, वो बढ़ेगी उसे कहा जाएगा नित्य वस्तु को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा तो नित्य नित्य वस्तु विवेक के दो फल हैं। अनित्य के प्रति वैराग्य और नित्य वस्तु के नित्यत्व रूपेण ज्ञात वस्तु के प्रति उसे प्राप्त करने की तीव्र कामना तो नित्य है मोक्ष ही परमात्मा ही आत्मा मोक्ष परमात्मा ये एक ही वस्तु को निर्दिष्ट करने वाले शब्द हैं मोक्ष और ब्रह्म कोई अलग अलग दो वस्तु नहीं है शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म भावच्च मोक्ष मोक्ष जो है ब्रह्म भाव यानी ब्रह्म स्वरूप ही है ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है तो ये जो और ब्रह्म नित्य है और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ये किसका फल हो जाएगा नित्यानित्य वस्तु विवेक का यदि आपके अंदर नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ है इसकी पहचान होगी पूछने की जरूरत नहीं है किसी को मुझे नित्यानित्य वस्तु विवेक है कि नहीं आपने आप कभी किसी को पूछते हो क्या कि मैंने भोजन किया कि नहीं पूछते हैं क्यों यदि भूख नहीं है पहले भूख थी और अब भूख रही नहीं भूख की निवृत्ति हुई और तृप्ति प्राप्त हुई है ये किससे होती है ये होता है भोजन से ही क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति आ जाती है और ये यदि भोजन का फल आपको दिख रहा है अपने अनुभव से ये सोसंवेद्य सो है ना अपने आप जाना जाता है कि मैं इस समय भूखा नहीं हूं मेरी भूख पहले थी वो भोजन से निकल गई तो आप बिना किसी को पूछे निश्चित रहते हैं कि मैंने भोजन किया ऐसे नित्यानित्य वस्तु विवेक हमारे अंदर हुआ कि नहीं हुआ कौन से गुरु को पूछने पर गुरुजी बताएंगे कि क्या हुआ पूछने की जरूरत ही नहीं है आप के अंदर अनित्य पदार्थ के प्रति यदि वैराग्य हुआ अनाशक्ति है और मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है जैसे मछली के अंदर पानी से बाहर की हुई जो मछली है वो पानी में पहुंचने के लिए तड़फ रही है ऐसे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर से तड़फन हो रही है तो माना जाएगा कि आपका नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ है तो पहला साधन आपके अंदर आया तो दूसरा साधन आएगा जैसे भोजन आपका पूरा हुआ तो सुधा जाएगी और तृप्ति आएगी ऐसे ये दो चीजें आएगी और जिसका अनित्य संसार के प्रति वैराग्य होगा जिसके चित्त में उसके अंदर फिर शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानादि आ ही जाते हैं ये समि षठ संपत्ति का अर्थ ये छह हैं इसमें शम दम उपरती श्रद्धा समाधान तो या चार साधनों में भी पूर्व पूर्व साधन उत्तर उत्तर साधन के प्रति हेतु है उत्तर उत्तर साधन फल है पूर्व पूर्व साधन का तो ये साधन चतुष्टय हुआ और इस साधन चतुष्टय संपन्न इस प्रकार ये चारों आपके अंदर ये चारों के चारों आपके अंतकरण के धर्म है ये कहीं भाल पर लिख करके नहीं आएगा कि नित्यानित्य वस्तु विवेक इस व्यक्ति का हुआ तो एक ठप्पा लग जाए भाल पर या कहीं न कहीं शरीर पे जैसे आजकल टेटू कहते हैं क्या कहते टीटू कहते हैं टेटू कहते हैं हाथ शरीर में करते हैं गोलते हैं ना क्या कहते हैं उसको टेटू हैं ऐसे टेटू नहीं आएगा कि ये नित्या नित्यानित्य वस्तु विवेक संपन्न है या वै वैराग्यवान है उसका कोई टेटू नहीं होगा अभी तु ये अंतकरण के धर्म है ये अंतकरण की वृत्तियों का नाम है चित्त में परिवर्तन होगा आसक्ति चित्त का धर्म है ना पहले संसार के प्रति जो आसक्ति थी वह नहीं रहेगी पहले संसार ही नित्य प्रतीत होता था आत्मा इस शरीर आदि से अलग प्रतीत नहीं होता था इसलिए शरीर आदि की मृत्यु से अपनी ही मृत्यु शरीर आदि के जन्म से अपना ही जन्म समझता था आत्मा को जन्म मरणशील समझता था लेकिन नित्य नित्य वस्तु एक होगा तो अजो नित्य शाश्वतो यम पुरान ये हो जाएगा आत्मा के विषय में तो अरे ये, ये निश्चय में होगा अंतकरण में न कि बाहर किसी शरीर में परिवर्तन कोई नहीं होगा और वैराग्य ये भी अंतकरण की ही वृत्ति है आसक्ति आसक्ति का अभाव और मोमोक्षा का है मोक्ष की इच्छा तीव्र इच्छा तो इच्छा ये किसका धर्म है शरीर का कि मन का है मन का इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक भी वैराग्य भी मुमुक्षा भी अंतकरण की धर्म और शमदवादी षठ संपत्ति इनमें भी कुछ शरीर इंद्रिया और मन के धर्म है ये बताया जाएगा फिर आज तो इस प्रकार ये चार साधन से संपन्न हुआ संपन्न का अर्थ है युक्त विशिष्ट संपन्न युक्त विशिष्ट ये पर्यावरचक शब्द है किससे संपन्न यानी विशिष्ट तो साधन चतुष्ट से इन चार साधनों से विशिष्ट यानी युक्त जो मनुष्य है अधिकारी हैं वो वेदांत का अधिकारी है इसे वेदांत का अधिकारी कहा जाएगा ये यदि वेदांत का स्वाध्याय करता है तो उसे वेदांत का जो अवांतर प्रयोजन है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा वह होती है और उस प्रमा का फल है मोक्ष वो होता है तो इस दृष्टि से यहाँ पर कह रहे हैं कि अधिकारी नाम मोक्ष साधन अंग भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्षा तो इन अधिकारियों को मोक्ष के साधन के अंगभूत भूत तत्व विवेक का प्रकार हम बताएंगे वक्षामह ये उत्तम पुरुष है क्रियापद है ना भविष्यत भविष्यकालीन क्रियापद है आगे अभी बताने जा रहे हैं भाष्कर भगवान ये प्रतिज्ञा ग्रंथ को बताने की कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारियों को तत्व ज्ञान मोक्ष साधन है तत्व ज्ञान तो शब्द का अर्थभूत वह और अंग शब्द का भी अर्थ होता है साधन तो ये जो अहम् ब्रह्मास्मि बोध है मोक्ष का साधन परमा और उसका अंग अंग यानी साधन अहम् ब्रह्मास्मि इस ज्ञान का जो साधन है वो कौन है तत्व विवेक प्रकार तत्व विवेक का जो प्रकार है उस प्रकार को हम आगे बताएंगे ये भस्कर भगवान ने ग्रंथ का प्रतिपादन करने की प्रतिज्ञा की है इसमें मोक्ष साधन अंग इस पद की पद की थोड़ी चर्चा करनी है वो कल कर लेता है ओम पूमद पूर्णमिदं मिद पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय भशिष्य ओम शांति शांति शांति